आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है मुझे देखना मुश्किल होता चलो चलो शाबाश भागो भागो भागो शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ अच्छा बैठ जाओ आहा हां तो तैयार हो पहेली के लिए हां जी मौसी आज हम पूछिए पहेली हां हां पूछो पूछो क्या मुश्किल है देखना कैसे 1 मिनट में जवाब देती हूं मैं पहले आप हमारी पहेली तो सुन लीजिए हां हां तो पूछो ना मैं कोई डरती हूं क्या हमारी पहेली ये रही मुझे देखना मुश्किल होता चाहे जितनी तेज हो धूप रात अंधेरी हो फिर भी मैं धूप दिखाता अपना रूप कभी बड़ा कभी छोटा होता अच्छा कभी कभी गायब भी होता गायब भी होता मेरे पास नहीं मेरी रोशनी पर चमक से खुश जग होता पर चमक से खुश जग होता ओहो क्या समझ रहे थे तुम लोग कि तुम्हारी इस पहेली का जवाब मुझे नहीं आएगा अगर मैंने बता दिया तो बता, बता दिया तो बताओ बताओ जुगनु जुगनु अरे जुगनु नहीं है जुगनु का भी छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है हां भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं ये बात तो है और जगनु तो खुद रास नहीं छोड़ता है हां यह बात भी है फिर क्या हुआ क्या है क्या है जवाब क्या है हम फिर से पूछे आहा पूछ ही लो शायद जवाब सूझ जाए हमारी पहेली है मुझे देखना मुश्किल होता चाहे कितनी तेज हो धूप रात अंधेरी हो फिर भी मैं खूब दिखाता अपना रूप अभी बड़ा, अभी चोटा कभी बड़ा कभी छोटा होता कभी-कभी गायब भी होता मेरे पास नहीं मेरी रोशनी परचम अक्ष से खुश जग होता चांद हां ये थी ठीक ना अब तो जान गई हम्म देखा चांद की रोशनी से चमकता है बिल्कुल और कभी-कभी चांद आधा निकलता है कभी-कभी पूरा हां बिल्कुल को ठंडी भी लगती होगी वो कांपता होगा हां तो उसको ना अगली कंबल दे देख के में जब तुम्हें दिखाई दे ना तो उसको कहना रुको भैया मैं आ रही हूं कंबल ऊपर जाएंगे हेलीकॉप्टर से हम ना तारे लेके आएंगे तारे इतने बड़े होते हैं इसके हाथ में भी नहीं आएंगे हां <laughs> अच्छा मैं तो सोच रही थी ये तारे लाएगी पूरे? तो मैं अपनी साड़ी में लगाऊंगी उनको <laughs> <laughs> तुमने तो मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया <laughs> चांद घटता बढ़ता लगता है ना हां क्योंकि चांद और सूरज के बीच में धरती के आ जाने से चांद का केवल उतना ही भाग चमक रहा होता है जितना दिखता है और अमावस्या को तो चांद दिखाई ही नहीं देता हम क्योंकि उस तरफ चांद पर सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही होती जो हम धरती से देखते हैं अमावस्या पर जब हम धरती से चांद की ओर देखते हैं उस तरफ चांद पर सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही होती समझे ठीक हां समझ गए ठीक है तुम्हें भी, भी पढ़ाता अच्छा हम तभी तो हमने यह पहेली बनाई थी हम्म और अब मैं भी समझ गई अच्छी तरह से चांद देखना मुश्किल होता जब तेज निकली हो धूप रात अंधेरी हो तो चंदा खूब दिखाता अपना रूप चांद बड़ा कभी छोटा होता और कभी गायब होता नहीं चमकता अपने आप नहीं चमकता अपने आप पर इसकी चमक से खुश जगोना जगोना जगोना आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे चांद पर आधारित ये पहे ले कलाकार सुचित्रा गुपता और बच्चे धुन्यंकन बटिलेंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम निर्मार सहयोग मयंख थपलीयाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी